आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रह्म कुमारी नाइन्टी रेडियो मधुबन 90.4 एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में एक हम सत्य घटना आपको सुनाने जा रहे हैं इस सत्य घटना से वाकिफ कराने के लिए तारा प्रसाद जी हैं आइए उनसे बात करते हैं तो कर सबसे पहले तारा प्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद तारा प्रसाद जी मुझे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आप किस स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े? मेरा नाम तारा प्रसर है और मैं भवानीपटना उड़ीसा के कालांडी ज़िले के भवानीपटना टाउन से बिलोंग करता हूं और मेरा जो स्कूलिंग है वो भवानीपटना के आ, मतलब पूर्णापोड़ा यूपी स्कूल और मतलब वहाँ पे ही मेरा ग्रेजुएट ये हुआ मेट्रिक तक पढ़ा और वहाँ से फिर मैं ग्रेजुएट वहाँ से ही ग्रेजुएट हुआ भवानीपटना से फिर उसके बाद मैं एमबीए किया बाहर से डिस्टेंस में तो लगभग मेरा मैक्सिमम स्कूलिंग भवानीपटना में ही हुआ अच्छा स्कूलिंग और कॉलेज नहीं, नहीं। कौन सा कॉलेज बताया आपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भवानीपटना अच्छा तारा प्रसाद जी एक और बात बताइए आपके परिवार में कौन कौन है बारे में बताइए पूरा डिटेल वैसे मेरे परिवार में मेरा मम्मी पापा हैं और दो बड़ी बहनें हैं और मैं मतलब बड़ा बेटा हूँ उसके मेरा छोटा भाई और एक है तो मेरे परिवार में टोटल हम लोग मेंबर हैं। दो भाई दो बहने और माता पिता, माता पिता। के हैं। जी।, जी। तो अपने परिवार के बारे में कुछ खास बातें बताइए हमें परिवार तो हम लोग वैसे हम लोग ब्राह्मीण मतलब लोकी मतलब ये मैं ब्राह्मीण है हम लोग जी जो मतलब उड़ीसा के बहुत जैसे बोलते हैं बड़ा ब्राह्मीण बोलते हैं और मेरा मम्मी बहुत, बहुत पूजा पाठ वाली है अच्छा। और पापा बहुत मतलब ये हैं उनका जो खासियत है वो गवर्नमेंट जॉब करते थे और कभी भी उस टाइम से मतलब कभी भी मतलब घूस ये सब नहीं कर लेते थे और उन्होंने अपना जो मतलब जीवन शैली ऐसे बनाया उसके चलते वो अपना मतलब प्रिंस, प्रिंसिपल को नहीं तोड़ते हुए जॉब भी छोड़ दी करप्शन के चलते और मेरा पापा और मम्मी बहुत मतलब ये हैं बहुत इनोसेंट है मतलब हम लोग को अच्छा चरित्र देने में वो लोग बहुत कोशिश की है और हम लोग लगभग वहाँ तक पहुँच चुके हैं बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया कि आपके पापा जो है बहुत ही डिसिप्लिन वे से अपना काम करते रहें और रिश्वत कभी उन्होंने लिया नहीं और ऐसा सिचुएशन आया तो उन्होंने नौकरी छोड़ भी दी तो ये एक अच्छी बात है जहाँ पर हम आज की दुनिया में बहुत सारे लोग जो है समझौता कर ही लेते हैं और उसमें आपने अपने पिताजी की विशेषता बताई कि उन्होंने समझौता नहीं किया इवन नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो गए अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि कई स्टूडेंट्स को कई कॉलेज के बच्चों को नशे का कुछ आदत होता है या कुछ गुटखा खाने का सिगरेट पीने का शराब पीने का तो आपका कैसा था तो मेरे जिंद ये तो सच बात है कि मतलब जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि सब जगह पे मतलब नशे का एक आदत यंग जनरेशन के ऊपर पड़ा हुआ है यंग जनरेशन नहीं सब जगह पे पड़ा हुआ है लेकिन मैक्सिमम यंग जनरेशन ही उसको एडिक्टेड हो गए हैं तो मेरे ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ था जो मैं बचपन से मेरे को जितना दूर तक याद है तीन क्लास में था मैं स्टैंडर्ड थ्री में उस टाइम पर मेरे को आठ साल हुआ था तो ऐसे में एडिक्टेड तो नहीं था लेकिन क्या होता है मतलब ऐसे ये होता है धीरे धीरे करके ऐसे ये तो एडिक्टेड नहीं था नहीं। तो उसके बाद जितना दूर तक मेरे को याद है हम मैं तीन ग्लास से मतलब एक बार लिया था फिर उसके बाद मैं क्या शराब लिया था नहीं बीडी पिया था बीडी पिया था, था अच्छा तो इसके बाद एक मेरे को याद है शायद प्लस टू जब कॉलेज पढ़ रहे थे उस टाइम पे थोड़ा क्या होता है ना दूसरा जनरेशन शुरू होता यंग जनरेशन वहाँ से ही शुरू होता है तो उस टाइम पे मेरे को इस नशे का आदत मतलब धीरे धीरे पढ़ने लगा था लेकिन मैं नहीं जानता था कि जैसे सब लोग बोलते थे कि संग दोष जो होता है वो बहुत बुरा आदत होता है तो मैं उसको नहीं मानता था और धीरे धीरे करते बढ़ता हुआ गया घर वाले तो सब टाइम बोलते थे कि देखो बच्चे बच के रहना ये सब चीज़ से लेकिन हम कभी सोचे नहीं थे कि ये इतना दूर तक जाएगा तो प्लस टू में ही मेरा शुरू हो गया था ज़्यादा लेना प्लस एक लेकिन बार। लेकिन ये किस कारण से हो रहा था आपको ज़्यादा लेना क्या घर से पैसे मिलते थे आपको नहीं इस, आप करते थे कैसा ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली क्या है ना मेरा प्लस टू का एग्जाम एक, एक बार खराब हो गया था जो मतलब ये हुआ था तो उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था तो उस टाइम पे जो मेरा दोस्त है वो लोग भी वैसे थे तो वो लोग बोले कुछ नहीं थोड़ा दारू वारू पी ठीक हो जाएगा तो ऐसे करके वो लोग ये कि जो संग दो का जो अभी मैं मेरे को महसूस हो रहा है कि अच्छा संग क्या होता है बुरा संग क्या होता है तो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था मेरे को लग रहा था कि हाँ सब लोग अच्छे हैं तो दारू भी कुछ अच्छा मतलब ऐसे बुरा नहीं लग रहा था पानी जैसा ही लग रहा था तो वहाँ से शुरू हुआ था मेरा जो ये वाला चीज़ मतलब शराब लेने वाला चीज़ नशे का जो ये आदत है धीरे धीरे सिगरेट गुटका फिर ये सब चीज़ शुरू हो गया था वहाँ से प्लस टू से ही यानि प्लस टू से आपकी जो ये नशा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया एचुअली आपका जो एग्ज़ाम यानि क्लियर नहीं हुआ होगा इस वजह से फेल होने के कारण जी जी डिप्रेशन में गए और उस वजह से फिर आपके दोस्तों ने आपको फिर मोटि पीने के लिए मजबूर कर दिया और आप भी पी गए और उस समय आपको मालूम नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है मेरे लिए तो क्या आप उस सिचुएशन में जाने के बाद ज़्यादा जब पीने लगे दोस्तों के साथ रहने लगे तो क्या छोड़ने का आपका दिल नहीं हो रहा था कि छोड़ने का तो दिल हो रहा था छोड़ने का दिल हो रहा था लेकिन क्या है कि मैं इतना दूर तक पहुंच गया था मेरे को छोड़ने का दिल हो रहा था लेकिन कर पाएंगे कि नहीं अमन में इतना मतलब आत्मविश्वास नहीं हो रहा था कितना छोड़ पाएंगे कि नहीं इतना दूर तक गए हैं लेकिन उसके लिए आपको फिर जो इन पैसा कहाँ से मिलता था कैसे करते थे आप एक्चुअली क्या है मैं जो प्लस टू के बाद मैं जब खराब हुआ एग्जाम मेरा तो घर में बोले कि काम दाम करो तो मेरा जो फैमिली में जो मेरा दो भाई और एक मतलब आ, हम दो भाई और दो बहनें थे तो हम लोग में तीन मेरे को छोड़ के तीन जन करियर उनका फर्स्ट क्लास था अच्छा तो उन लोग को घर में बहुत प्रोत्साहन देते थे तो मेरे को मतलब लगता था कि हाँ ये है तो उस टाइम पे मेरे को पापा ने बोले कि ना तुम काम करो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो तो मैं उस पे पढ़ाई छोड़ दिए और बिजनेस करने लगे छत्तीसगढ़ मतलब ऐसे ऑफ टाइम में जाके सामान लेके आके मतलब घर घर में बेचना फिर वहाँ पे मेरे को पापा ने बोले कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और एक दुकान पे काम करो जाके तो वहाँ पर वहाँ से मतलब पैसा हाथ में आ जाता था तो हल्का हल्का सोचना भी इतना पैसा भी नहीं आता था तो उस टाइम पे हम सस्ता दारू भी मतलब जब पैसा नहीं होता था सस्ता चीज़ भी नशा सस्ता नशा भी किसी भी, भी तरह से माना कोई भी ना कोई इकोनॉमिक के लिए आप अपने बजट के अनुसार कोई ना कोई नशा करते थे ऐसा जी अच्छा अच्छा चलिए ये तो किस तरह से आप अंदर चले गए एक तो डिप्रेशन का कारण है दूसरा फिर आपके दोस्तों का आ, संगत के कारण आपको ये चीज़ें जो हैं ज़्यादातर आपको इसमें डूबते गए और कोशिश किया आपने बहुत बार नहीं निकल पाए ऐसा लग रहा था कि नहीं छूटेगा ये तो चलिए आगे भी बहुत सारी बातें हम तारा प्रसाद जी से करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम तारा प्रसाद जी से जुड़ेंगे और उनके कुछ जीवन के खास सत्य घटना से रूबरू होंगे हम कि किस तरह से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया एक परिवर्तन आया वो सारी बातें हम आगे सुनेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माध्यपन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्ककराते रहो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 दो मेरा खुदा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 कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में हम बात कर रहे हैं तारा प्रसाद जी से जो उड़ीसा से भवानी पटना से आए हुए हैं और उनके जीवन में काफ़ी चीज़ें जो है उतार चढ़ाव आए हैं और उन सारी चीज़ों को हमने देखा सुना उनके माता पिता जो है बहुत ही भक्तिभावना वाले और डिसिप्लिन मेंटेन करके रहते हैं लेकिन इनका जो तारा प्रसाद जी का जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है अब कॉलेज के बाद उनका जब कॉलेज क्लियर नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले गए उसके कारण फिर वो छोटी मोटी जो नशे की बातें हैं उनके जीवन में आने लगी और वो इतने अंदर तक चले गए कि उससे कहीं वापस आने का उनका कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था तो ऐसे सिचुएशन में कहाँ फिर वो कैसे हुआ ये सारी चीज़ें वो हम सुनेंगे अभी तो फिर से एक बार तारा प्रसाद जी का स्वागत है क्या मुझे ये बताइए कि अब भी आप नशा करते हो जी अभी हम नशा नहीं करते हैं फिर कभी दिल नहीं हो रहा है आपको नहीं नहीं हो रहा है और अच्छा तो मुझे बताइए कि ये जो बड़ा चेंज है जिस चीज के लिए आपको काफ़ी प्रयास कर रहे थे आप नहीं छोड़ पा रहे थे तो अचानक से ये बड़ा बदलाव कैसे आया तो मैंने तो आपको प्लस टू टाइम तक की बात बोला था जी जी फिर उसके बाद मेरा जो मतलब एक जीवन में टर्निंग पॉइंट सबका जीवन में आता है तो उसको मैंने दुकान पे गया काम के लिए फिर उसके बाद नहीं मिला वहाँ पे तो मैं सोचा कि जो भी करना है खुद करना है फिर खुद मैंने अपना मतलब पैर बढ़ाया मतलब जिंदगी से लड़ने के लिए जीवन जीने के लिए तो उसके बाद मेरे को एक नौकरी भी मिल गया अच्छा सा नौकरी मिल गया एक सीड कंपनी में अभी भी मैं वही सीड कंपनी में हूँ टाटा कंपनी के तो जब पैसा नहीं था उस टाइम पे नशे का आदत था तो ये था जब पैसा आ गया उस टाइम पे भी मेरा नशा और बढ़ता हुआ गया हुँ, हुँ, क्योंकि एक तो पैसे की कमी थी तब भी आप कुछ ना कुछ सस्ती वाली चीज़ें लेते थे जी अब पैसा आ गया तो महंगे वाली चीज़ें भी लेना शुरू कर दिया जी जी जी फिर उसके बाद मैंने बढ़ता हुआ गया बढ़ता हुआ गया फिर ऐसा एक ये आया कि मेरे साथ जो भी थे मेरा स्टाफ लोग कि मेरा बॉस लोग तो वो लोग भी मतलब मतलब वैसे हो गए कि हम जैसे बोलते हैं कि जैसा सोच वैसा मतलब जैसा संग वैसा रंग तो वो मेरे ज़िंदगी में होने लगा कि मेरा साथ जो भी संग में आता था वो भी मतलब नशे में आदत नशे में चूर हो जाता था शाम को हम लोग मतलब सुबह सोचते थे कि हम शाम को दारू वारू नहीं पियेंगे तो शाम होते ही हम लोग का मन में और मतलब ये नहीं होता था मतलब कंट्रोल नहीं होता था इच्छा होता था पी लेते थे और पीते पीते इतना पीते थे कि मतलब पता ही नहीं चलता था तो ऐसे करके मेरा जो स्टाफ लोग हैं वो लोग भी मतलब जो नहीं पीता था उसको भी हम जबरदस्ती करके पिलाते थे कि हम भी पी रहे हैं अब भी पियो तो धीरे धीरे करते ऐसे बढ़ता हुआ गया बढ़ता हुआ गया फिर 2013 मार्च 23 में ऐसा एक दिन आया जिस दिन मैं सोचा कि हम मतलब जिंदगी ऐसा एक मेरा जिंदगी में मोड़ आया घर में एक मतलब ये के लिए कुछ प्रॉब्लम आया था तो इस दिन मैं सोचा था कि हम बहुत सारा दारू पी के अपना मतलब जो जिंदगी है उसको खत्म कर देंगे खुद खुशी करेंगे खुद खुशी करेंगे क्योंकि सब लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे तो मैं सोचा था कि मेरे जिंदगी का को कोई वैल्यू नहीं है नहीं। तो हम सोचे वही नशा ही मतलब उसमें से मतलब निकाल सकता है मेरे को नहीं। नहीं। तो फिर उसके बाद हम मतलब रात को ये सोचे सुबह निकल भी गए थे सुबह निकलने के टाइम पर मतलब ऐसे एक पान की दुकान में गए दो सिगरेट पिए फिर पाँच पाँच टॉप पान भी पकड़े फिर उसके बाद आ रहे थे मतलब इतना डिप्रेस था बाइक चला रहे थे और एक मेरा एक दो साल पहले एक मुलाकात हुआ था एक आदमी से छत्तीसगढ़ का एक आदमी दुर्गेश भाई बोल के तो उनके साथ मेरा मतलब वो जब कंपनी में आया तो मैं छोड़ दिया कंपनी क्योंकि उनके साथ मेरा नहीं मतलब बनता, जम, नहीं। बनता नहीं था मैं सोचा कि ये आदमी अभी आया मेरा बॉस हो गया तो मेरे मन में बुरा विचार चलता था लेकिन शायद वो इतना अच्छे थे मतलब उस दिन चल चल के जा रहे थे हम देखे उनको रोड पे तो हम बोले क्या साहब कहाँ जा रहे हो तो बोले कि नहीं हम जा रहे हैं चल के जा रहे हैं। मैं बोला गाड़ी कहाँ गया वो तो सब टाइम फोर व्हीलर में घूमते थे गाड़ी कहाँ गया तो बोले कि नहीं गाड़ी नहीं है गाड़ी खराब हो गया हम तो मैं बोला ठीक है आप मेरे गाड़ी पर बैठे बाइक भी बैठे हम छोड़ देंगे तो उस टाइम पर मैं सुना था कि वो ब्रह्म के साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसे ही सब लोग उनको चिढ़ाते थे कि ब्रह्म में क्यों ज्वाइन किए ऐसे तो हम भी वैसे ही उनको बोल दिए हाँ तो फिर उसके बाद उनको घर दिखाने के लिए ले गए एक मतलब अपना मन में ख़राब विचार लेके ले, ले गए थे कि देखो आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से हम शुरू किए थे लेकिन आज हम कहाँ पर और आप कहाँ पे हैं हम घर बना लिया अपना और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो एक अहंकार की मतलब ये था तो वहाँ पर कि मैं भी कुछ हूँ जी फिर उसके बाद गए और उसके बाद मैं मेरा घर में एक मतलब जो कलर देने वाला आदमी आया था उसके ऊपर हम चिल्लाए उस टाइम पे वो अपना अनुभव बताते हैं कि उस टाइम पे मेरे जो गुस्सा दिखे वो उनको थोड़ा दया या रहम रहम मतलब बने तो फिर हम बोले ठीक है सर आप चलो आप कहाँ पे जाना चाहते हो हम छोड़ देंगे क्योंकि आपके पास गाड़ी नहीं है अभी पर मन में वो विचार नहीं था कि छोड़ चल के कैसे चले जाए ऐसे सोचते थे फिर उसके बाद उनको बिठाया और गाड़ी में और आस, ब्रह्मा कुमारी जो मतलब आश्रम है उनको छोड़ने के लिए गए तो छोड़ने के टाइम पे उनको पूछे कि आप ऐसे क्यों हो गए ब्रह्मा कुमारी क्यों जाने लगे आपको कोई जगह नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे को वैसे सब जगह में मतलब ये हो गया था विश्वास नहीं था नहीं। कि ये लोग ऐसे ही मतलब तो ये होंगे तो उनको छोड़ने तक गया आश्रम तक आश्रम के गेट के बाहर ही उनको छोड़ के मैं आ रहा था फिर उसके बाद वो पूछे मेरे को कि भाई जी कैसे हो कैसे चल रहा है आपका ज़िंदगी तो मैं से मतलब शायद मतलब ये था मतलब एक जो अंदर का जो भूख था वो निकल गया मुंह से कि हम ठीक है आत्मा ठीक है ऐसे बोल दिए हम तो बस एक चीज़ वो बोले ठीक है आप बहुत अच्छे हो पर आत्मा के बारे में थोड़ा जान लो बोले एक लाइन बोले तो मैं सोच नहीं पाया उस टाइम पर उतना गहराई में सोच नहीं पाया उस टाइम पर सोचा कि क्या ये डिफरेंट चीज़ है क्या हम हम लोगों से कुछ अलग है क्या ये तो फिर वो बोले कि थोड़ा अंदर आओ आश्रम में आओ और थोड़ा सा मतलब समझ जाओ घूम के चल जाओ ऐसे बोले थे तो मन में मेरा विचार नहीं था कि अंदर जाने का मैं वो सोचा कि कुछ भी ऐसे ये होगा वही नॉर्मल सोचता होगा जहाँ पे पैसा वैसा ऐडते हैं ये करते हैं तो वहाँ पर जब अंदर गया मेरे को एक मतलब अलग सा महसूस होने लगा और उन लोगों ने बातचीत किया ओम संति बहन जी बोले और भाई जी बोले ओम संति तो मैं सोचा कि यहाँ पे और कुछ इन लोगों का कोड़वाड़ होगा ये तो फिर भाई जी चले गए तो मेरा मन में और मतलब नेगेटिव और विचार चला कि ना ये लोग चले ये चले गए तो मैं मेरे को और इमोशनली ये लोग ब्लैकमेल करेंगे पैसा मांगेंगे ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं था मैं मतलब वहाँ पर बैठा था बहन जी आए और उनके चेहरे में जो मुस्कान था वो देखा मैंने और वहाँ पे मेरे को वो बताया कि आप कौन हो आप कौन हो आपका सही परिचय क्या है उस दिन ही मेरा आंख खुल गया था और उसी दिन मैं तीन बार गया था वो सेंटर जहाँ पे जाने का कोशिश भी नहीं कर रहा था गेट से बाहर ही चल जाने का मतलब मेरा संकल्प था तो तीन बार उस दिन गया 11 बजे गया 4 बजे गया और रात को आठ बजे गया अच्छा। तीन बार बहन जी को बोला कि हम कौन हैं और फिर बताए तो बहन जी वही पहला जो लेसन है बार बार बता रहे थे तो मेरे को इतना खुशी महसूस हो रहा था कि जो मेरा ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा दुख का दिन था सुइसाइड करने वाला था वही दिन मेरा सुख का दिन सुका बन गया दिन बन गया चेंज हो गया तो फिर वहाँ से मेरा ज़िंदगी का जो यू टर्न था जो सबके ज़िंदगी में आता है पर कोई लेता है कोई नहीं लेता तो यू टर्न वही था तो उसी दिन ही मैं मम्मी पापा को भी लेके गया था वहाँ पर तो उस टाइम पर मेरा पापा साइकेट्रिक पेशेंट थे मतलब पागल कुछ ऐसे घर में कुछ ये हुआ था घर में कुछ प्रॉब्लम आया था और मम्मी का पैर भी टूट गया था तो मेरा बहुत सारा इच्छा था कि मैं भी एक श्रवण कुमार जैसा बेटा बनूं और उनको लेके मतलब उनको वो खुशी दूँ जैसे एक मम्मी पापा चाहते हैं तो उस दिन उनको भी लेके गया था रात को आठ बजे तो लोग उतना मतलब समझ नहीं समझ नहीं पाए पर उसका भी असर हुआ था मैं उसको बाद में मतलब महसूस किया क्योंकि जब भी पत्थर में एक हथौड़ा लगता है तो छोटा सा दाग करता है लेकिन वही दाग से ही फटता है तो मैं टोटल सात दिन का कोर्स किया यहाँ राजयोग सीखा और राजयोग सीखने के बाद सात दिन में मैं मतलब सात दिन जब गया फिर मेरे को बहुत दुख लगने लगा कि इतना अच्छा इतना अच्छा ज्ञान इतना जल्दी ख़त्म हो, हो गया जो मेरा ज़िंदगी का सबसे बहुत बड़ा ज्ञान है और मैं जिंदगी में सब टाइम सोचता था कि मेरे को भी कोई अच्छा कॉलेज में पढ़ा है घर लोग घर लोग पढ़ाते तो मैं हम भी अच्छे हो जाते लेकिन नहीं पढ़ा लेकिन आज इतना गर्व से बोल रहे कि इतना अच्छा कॉलेज में हम पढ़े जहाँ पे मतलब सेल्फ मैनेजमेंट में एम करने का बहुत सारा इच्छा था मेरे को एक अच्छा कॉलेज में लेकिन यहाँ पर भी मैं एम कर रहा हूँ जो सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर मतलब रिलेटेड है और सातवा दिन में मेरा कोर्स खत्म हुआ नौवां दिन में मेरे को मतलब जो मैं तो खुद को पहचान लिया था लेकिन यहाँ पे कौन मेरे को भेजा परमात्मा का मतलब थोड़ा सा ये हुआ अच्छा ये अनुभव हुआ और उसी दिन का जो खुशी है वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ वो तो अपना अंदर का बात है तो उसी तो, पल से आपने ये सारी चीज़ें छूट गई आपसे जी इस उसी पल से ही मैं छो, छोड़ दिया मार्च तेईस दो आ, से फिर उसका बाद में एक मीटिंग में गया जो हम लोग का कंपनी मीटिंग एनअल कॉन्फ्रेंस होता है शायद आगरा में था तो वहाँ पे क्या होता है जैसे एक ग्रुप हम लोग कॉलेज बैठते हैं सात सौ आठ एम्प्लॉय बैठते हैं तो वहाँ पे ऐसा माहौल था तो वहाँ पे मेरे को एक अवार्ड मिला जो उड़ीसा के लिए कभी भी मतलब कोई भी अवार्ड नहीं लाया था वहाँ पर मैं अवार्ड जीत के आया तो मेरे को बहुत खुशी हुआ उस दिन तो उसी खुशी में मैं ये वाला खुशी मतलब मतलब भूल गया जो विस्मृति हो गया था तो उस दिन में क्या क्या ना सा सब, सब, सब मतलब दोस्त लोग सब सार लोग सब स्टाफ लोग बोले कि थोड़ा सा दारू ले लो थोड़ा सा नशा कर लो इतना खुशी का बात है तो फिर मैं जब ले लिया फिर सुबह अगले दिन सुबह उठा मैं फिर महसूस किया कि ये जो द, ये जो दसवा दिन था इतना खुशी वाला दिन था वो कहाँ चला गया तो मैं इसको महसूस किया और जो भाई जो दुर्गेश भाई मेरे को लेकर ले गए थे उनको फ़ोन किया मैं और मैं उनको फ़ोन किया और सच बात बोला कि ये ये बात है और मेरा जो गलत गलती किए हैं और उसके लिए क्या किया जाए मेरा जो खुशी छीन गया उसके लिए क्या किया जाए अभी मिल सकता है कि नहीं मैं उनको बोले तो बोले कुछ नहीं आप जहाँ पे जाके मतलब ये सब मतलब छोड़ने के लिए मतलब इतना ताकत आया हो वहाँ फिर से जाओ और अपना गलती स्वीकार करो देखना फिर से आप चढ़ जाओगे फिर से अपना खुशी आ जाएगा तो वहाँ पे मैं गया और फिर से बोला कि हाँ मतलब ऐसा ऐसा गलती हुआ है और सब कुछ जब स्वीकार कर लिया स्वीकार करने के बाद क्या होता है हो हल्का हो गया फिर हल्का होने के बाद मेरे को इतना ताकत मिला फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ते ही गया उसी दिन से 4 अप्रैल 2013 से आज तक गर्व के साथ बोलता हूँ कि मैं मतलब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाके मेरा मतलब नशा ये सब चीज़ छूट गया और उसके साथ साथ मेरा दोस्त लोग जो है मेरा स्टाफ लोग जो मैं जब पीता था वो लोग मतलब उसके साथ तो मतलब ये जुड़ गए थे वो लोग भी गर्व के साथ बोलते हैं देखो कितना परिवर्तन आया और इसके चलते हम लोग का जो ग्रुप है हम लोग उड़ीसा में नोट मतलब नौ नो जन काम करते हैं एज ए मैनेजर तो सब लोग गर्व के साथ बोलते हैं हम लोग नशा नहीं लेते हैं नहीं। नहीं। तो मेरा ज़िंदगी का जो मतलब प्रभाव उन लोग के ऊपर भी पड़ा और आज मतलब बहुत ये मतलब खुशी का बात है कि मैं टोटली ये नहीं लेता हूँ अपना ज़िंदगी अभी मेरे को कुछ नशा मुक्त जिंदगी हो गया आपका नशा मुक्त जिंदगी हो गया क्या बात है तारा प्रसाद जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपके जीवन में एक यूटर्न आया जहाँ पर आप बहुत समय से इन चीज़ों से छूटना चाहते थे लेकिन आखिरकार आप अपने आप को ख़त्म ही यानी खुदकुशी करने के लिए गए थे और वहीं वो दिन आपका फिर से नया जीवन मिल गया आपको उसी दिन से मुझे लगता है कि परमात्मा जो है आपको एक नया जीवन दिया और ये अच्छी बात है कि आपने एक और घटना सुनाई कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद फिर से एक बार गलती हो गई आपने पी लिया लेकिन फिर से वापस उस वो सारी सत्य घटना अगर परमात्मा सत्य घटना को आपने परमात्मा के साथ शेयर किया और स्वीकार किया तो फिर से आपको एक डबल एनर्जी मिली जिसके वजह से आज अभी तक यानी कम से कम तीन साल हो गए आपको कि आप किसी भी तरह का नशा भी नहीं करते आप पूरी तरह से नशा मुक्त हो गए हैं बहुत ही अच्छा लगा तारा जी आपकी ये अनुभव सुनकर और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त रेडियो जो सुन रहे हैं उन्हें भी लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल है सेवन डेज़ का मेडिटेशन राजयोग कोर्स अगर आप करते हैं तो वो सारी नशे की बातें जो है अपने आप छूट जाती है आपको छोड़ना नहीं पड़ता है। दुनिया में आप प्रयास करते छोड़ने का इसलिए नहीं छूटता यहाँ प्रयास नहीं करना पड़ता आपको एक ताकत की ज़रूरत होती है और एक सच्ची समझ की ज़रूरत होती है वो दोनों चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है जैसे तारा प्रसाद जी का बदला है चलिए तारा प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ अपने दिल की बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई सत्य घटना को हमारे साथ शेयर किया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो